अगले अनुमान हो गया ग्रान में प्रतीक कौन सा मतलब ग्रान में प्रतीक जीवक में बात जोत हो गया तो का लेफ्ट तो अच्छा में भावे अकृत कारक निष्ठा होने से भी हो जाएगा करण अर्थ में निष्ठा होने से भी हो जाएगा संयोग आदे रातुर धातु और ऋणवत है उसे निष्ठा होने से अच्छा ये ल्यूट सूत्र से अगर ल्यूट करेंगे तो ल्यूट के आगे भावे है ना तो केवल भाव में होगा ना अन्य अर्थ में भी होगा अधिकरण में लूट होता है करण में भी लूट होगा करण में लूट ले सकते हैं ना कोई निषेध है कुछ विशेष ऐसा ना करण में लूट होगा लूट च नपुंसके भावे ता लूट चाहिए अच्छा नपुंसके भाव एक त्यूट ये सूत्र से हो जाएगा अकरतरी कारक के संज्ञा इसका अधिकार में होने से इसका अधिकार में है ना एक सौ पंद्रह अच्छा इसका अधिकार में नहीं है के के स्नानम अच्छा तो फिर कृत्य लिप्ट बहुल वही से लेना पड़ेगा स्नानती अन स्नानम स्नानीयम कर सकते हैं तो उसी से लिफ्ट लेना पड़ेगा करणार्थ में लिप्ट रातोर धातोर इणवत निष्ठा का तव को न हो जाएगा तो निष्ठा करने से भी हो जाएगा तो दोनों रास्ते में में लूट अधिक प्रसिद्ध है तो लूट लेना जा। जा। जा। आगे पृथक व्यवहारा साधारणं साधारण कारण पृथकमार वृत्तिव्य वृत्ति पृथक व्यवहार से कारणं कारण पृथक इस प्रकार की जो व्यवहार करते हैं पृथक इति यो व्यवहार व्यवहार अर्थात शब्द प्रयोग करे अथवा अन्य कोई हान उपादान करे इसका जो असाधारण कारण इसको पृथकम पेगा जाएगा द्रव्य वृत्ति कैसे विग्रह कहेंगे द्रव्यु वृत्तिर से तो पृथक व्यवहार खाली अगर अच्छा में अयम इति यो व्यवहारस अस्मत्थक कारणं पृथक अयम अस्मात्थक पंचम व्यवहार करते हैं अयम इदम न इस प्रकार प्रथमा व्यवहार करेंगे तो वो भेद होगा अन्य भाव होगा अयम इदम न और जब कहेंगे कि अयम अस्मात पृथक पंचमी कहेंगे तो वो पृथक ऐसे न्याय लोग कहेंगे विभाग अलग है विभाग आगे आएगा वो अलग है पृथक और भेद ये दोनों दूसरे लोग कहेंगे एक ही है घट से पट पृथक है घट से पट भिन्न है ये तो समान है विभाग अलग अर्थ है भेद तो तो अलग, अलग, है। अलग है किंतु भेद और पृथक तो ये दोनों एक ही है दूसरे लोग कहेंगे नए एक लोग है तो ये अलग है भेद एक अभाव है पृथक एक गुण है ऐसा कहते हैं किरणावली में दिया है देखेंगे पदकृत्य में अयम अस्मात्थक इति यो व्यवहारस तस्य कारण पृथकम इसका कारण अर्थात पृथक तो बोल करके कुछ पदार्थ तो है तभी हम व्यवहार करते हैं अयम अस्मात्थक हमारा बुद्धि में कुछ आता है तो खाली कहेंगे कि असाधारण कारण व्यवहार असाधारण कारणम पृथकम इतना कह देंगे व्यवहार दे का असाधारण कारण ये दंड है तो उनसे उसमें अतिव्याप्ति होगा इसलिए पृथक व्यवहार असाधारण कारण ये कहना पड़ेगा कहें ठीक है पृथक व्यवहार कारण इतना कह दिए कहते हैं तो कालादि में अतिव्याप्ति होगी काला आदि वारण आय असाधारण ये देना पड़ेगा तो पृथक व्यवहार का असाधारणम इतना कह दीजिए कहेंगे पृथक व्यवहारत्व ये पृथक व्यवहार में रहेगा पृथक व्यवहार इस प्रकार की जो व्यवहार है उस व्यवहार में पृथक व्यवहारत्व ये धर्म में अति होगा अर्थात हम लक्षण कहेंगे पृथक व्यवहार असाधारण पृथकत्व कारण शब्द नहीं कहेंगे तो पृथक व्यवहार में असाधारण क्या है कहते हैं पृथक व्यवहारत्व तो का लक्षण हो जाएगा धर्म तो है व्यवहार में में में रहने वाला धर्म अतिव्यापी हो जाएगा बेद। है हाँ, जैसे आकाश में आकाशत्व ये कोई जाति नहीं है कोई जाति होने के लिए नाना में रहना है कि तो धर्म हो जाएगा तो अच्छा। अच्छा। तो पृथक व्यवहारत्व और शब्दत्व उसमें भी जाएगा पहले एक जगह में दिखाया था क्योंकि पृथक व्यवहार यह शब्द भी है तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी इसलिए पृथक व्यवहारत्व धर्म और शब्दत्व एक कहीं टिप्पणी में दिया था ना पहले इंद्र ने फिर देखा धर्म का विचार पहले है? कौन? जाति जाति तिन्हों अच्छा ये पूर्व पृष्ठा में ही है तिरपन पृष्ठ का जो दो नंबर टिप्पणी दिया था इसी को हम देख रहे थे ना व्यवहार शब्दात्मक शब्द नान व्यवहारत्व इसमें अति होगी ये दो नंबर टिप्पणी दिया था ऊपर में जहां शब्दत्व बारण आय कारण शब्दत्व में भी जाएगा और मानव व्यवहारत्व रूप धर्म में भी जाएगा जो तो ये जो मान व्यवहारत्व ये मानव व्यवहार में रहेगा और शब्दत्व व्यवहार के शब्द होने से उसमें शब्दत्व भी रहेगा ये दोनों में कारण करने से कारण नहीं कहने से अति व्याप्ति हो जाएगी और कारण कहने से ये कारण नहीं है ये धर्म ये कारण नहीं है पृथक व्यवहार के लिए कारण होता है पृथक तो। पृथक व्यवहारत्व अर्थात शब्दत्व ये कारण नहीं है हाँ ये किरणा बलि जो दिया है बीच में उसका है, पंच एक दो तीन चार पांच छह ष्ट पंक्ति में ननु अयम अस्मात पृथक इत्यादि प्रती अन्य भाव में वो अवगाहत है पूर्व वहाँ कहता है नया को अयम अस्मात पृथक ये तो भेद को ही कहता है अनन्या भाव को ही कहता है तत्क पृथकृगुण चेत सिद्धाता सिद्धांत अर्थ नया नया कहता है कि ना घटह न घट पटु नन अभाव साधक प्रतीतिषे घट पटात पृथक वहां घटह पटु न और घटह पटा पृथक् ये दोनों प्रतीति अलग है किंच पृथक भाव भावस्वरूपत्व घटात पृथक इति पद घटवो न पट इतना पंचमी विभक्ति होना चाहिए अनन्या भाव कहने का समय प्रथमा कहते हैं पटो पटवो न पंचमी कहना चाहिए तो ये घटात पटो न इस प्रकार की कहना चाहिए था पृथक तो कहने का समय में पंचमी कहा जाता है अन्य भाव कहने का समय में प्रथमा कहा जाता है ये भी जानना चाहिए ऐसे वो लोग कहते हैं दूसरे लोग मानते नहीं ऐसा दूसरे दोनों दूसरे लोग दोनों व्यवहार करते हैं मतलब ये पर्यायवाची शब्द पर ये लोग कहते हैं पंचमी प्रथमा लेकर के कहते हैं ऐसा नहीं कहते कि ये घटात पटह भिन्न कहते हैं इस प्रकार इसलिए भेद में पंचमी विभक्ति प्रयोग नहीं होगा ऐसा कोई बात नहीं है होता है अच्छा आगे संयुक्त तो व्यवहार हेतु संयोग सर्वद्रव्य वृत्ति संयुक्त व्यवहार संयुक्त इति यो व्यवहार तस्य हेतु संयोग ये भी सारे द्रव्य में रहने वाला पदकृत्य में संयुक्तो इति यो व्यवहारस व्यवहार तेतु संयोग इम संयुक्तो ये दोनों संयोग दो में रहेगा अर्थात दो से अधिक में संयोग नहीं होगा अगर दो से अधिक कहीं है तब प्रत्येक का संयोग भिन्न भिन्न है इसे संयोगों को दुष्ट कहते हैं दो मर ये व्यवहार का जो हेतु है वो संयोग और काली कहेंगे व्यवहार हेतु संयोग कहते है, है है। है। है है। है है है। हैं दंड भी व्यवहार का हेतु है दंडादि अतिव्याप्ति हो जाएगा इसलिए दंड आदि वारण आयो दंड आदि वारण अतिव्याप्ति वारण इसलिए संयुक्त व्यवहार यह कहना पड़ेगा नहीं तो खाली हेतु हो संयोग अथवा व्यवहार हेतु संयोग इस प्रकार के कहने से अन्यत्र अतिव्यापति यहां भी असाधारण शब्द तो कहना पड़ेगा नहीं तो कालादि में अति व्याप्ति होगी कालादि वारणाय असाधारण इतयम ये भी कहना चाहिए यह कहते हैं संयुक्त तो व्यवहारत्व धर्मे अति प्रसक्ति हेतु पहले कारणों कहते थे, थे अभी हेतु कह दिया इसमें ऊपर में पृथक व्यवहार असाधारण कारणों का था मानव व्यवहार असाधारण कारणों का था यहाँ संयुक्त व्यवहार कारण नहीं करके हेतु कह दिया समान अर्थक है संयुक्त व्यवहारत्व ये जो धर्म है खाली हम कहेंगे कि संयुक्त व्यवहार है संयोग इतना अगर कह देंगे तब संयुक्त व्यवहार संयोग तो संयोग का लक्षण हो जाएगा संयुक्त व्यवहार में जो रहेगा हो जाएगा संयुक्त व्यवहारत्व तो संयुक्त व्यवहारत्व रूपों को जो धर्म उसमें अति प्रसति हो जाएगी भारण करने के लिए हेतु कहना पड़ेगा संयुक्त तो व्यवहार का जो हेतु है संयुक्त तो व्यवहार स्वयं संयोग नहीं है उपदर्शित लक्षण साध असाधारण पदम देयम संख्या परिमाण पृथक्व संयोग ये जो चार लक्षण है उसमें चारों में असाधारण पद देना चाहिए क्वचित पुस्तकें परिमाण पृथक्वक्षण ईश्वर इच्छादिवारणा असाधारण इति दृश्यते तत्व आधुनिक इति बोध्यम जैसे इस पुस्तक में परिमाण और ये दोनों का लक्षण में असाधारण दिया गया ईश्वर इच्छादि वारण करने के लिए मूल में तो कालादिवार ये कहते हैं तो ईश्वर इच्छादि वारण करने के लिए ये दिया गया दृश्यते ये पदकृत्यकार कहते हैं तत्व तो आधुनिक ही न्यस्तम ये अन्न भट्ट महाराज जी नहीं कहे थे ये तो आधुनिक लोग उसमें डाल दिए है ये हो गया होगा आगे दीपिक कैसे न्यस्तम अर्थात क्षिप्तम धातु है असधातु असुक्षेपण है अर्थात फेंका फेंका गया, गया, गया, दूसरों के द्वारा डाला अर्था फी से बनता है ना उपन्यास उपन्यास किया गया अर्थात तो उसका कथन हुआ यहाँ न्यस्तम अर्थात तो न्यस्तम शब्द का अर्थ यहां दत्तम मस्तके के कहते हैं मस्तके पुष्पम न्यस्तम तो न्यस्तम अर्थात दत्तम स्थापितम इस प्रकार के अगर दीपिका में दक्षिण पार्श्व में देखिए संयोग दिविध कर्मजह संयोग संयोग जस् संयोग दो प्रकार की हो सकता है कर्म से होगा अथवा संयोग हो से होगा कर्म से कैसा होगा ये जो कर्म से होने वाला ये भी दो प्रकार की हैं एक तरह कर्मज अथवा उभय कर्मज दोनों का बीच में संयोग होने के लिए एक अगर चलेगा तो भी संयोग हो सकता है अथवा दो चलेंगे तो भी संयोग हो सकता है एक चलेगा जैसे विहंग आकर के वृक्ष में बैठेगा संयोग हो जाएगा जा। वहां एक तरह कर्म और जहां दोनों मेष का ये होता है युद्ध तो वहां उभय तो कर्म ज संयोग दोनों प्रकार से कर्म ज संयोग दो प्रकार के हो सकता है और दूसरा हो गया संयोग ज संयोग संयोग जैसे हस्त पुस्तक संयोगात तो काय पुस्तक संयोग काय पुस्तक का संयोग कोई कर्म से नहीं हुआ हस्त पुस्तक संयोग होने से काय पुस्तक का संयोग हो गया इसको कहते हैं संयोग हस्त या हस्त पुस्तक संयोग द्वितीय हस्त पुस्तक संयोग काय पुस्तक संयोग काय पुस्तक संयोग को कहते हैं संयोगज संयोग संयोग अव्याप आगे दे दिया अव्यापति ही संयोग संयोग अव्याप्य वृत्ति व्याप्य नहीं है जिसमें रूप है रूप व्यापी वृति, सर्वत्र रहेगा रूप उसका रूप है तो रूप सर्वत्र रहेगा किंतु संयोग सर्वत्र रहेगा ऐसा नहीं है अगर दो पदार्थ के बीच में संयोग हुआ उसका तो पृष्ठभाग में संयोग होगा तो अन्य पार्श्व में नहीं होगा बाहर में होगा तो अंदर में नहीं होगा तो इसलिए संयोग जो होता है अव्यापी वृत्ति तो इसका क्या अव्यापति का लक्षण कहते हैं सो अत्यंता अत्यंताभाव समानाधिकरण सो अत्यंता भाव समानाधिकरणत्म ये इसको अव्याप्रृत्ति कहेंगे अर्थात जो जहां है उसका अत्यंता भाव भी वहां है जो घट भूतलों का संयोग हुआ वो दोनों का संयोग है और घट भूतलों का संयोग का भी है क्योंकि घट भूतल सर्वत्र संयोग नहीं हो गया तो घट में संयोग भी है संयोग का अभावी है स्व तो अत्यंताभाव के साथ समानाधिकरण हो जाएगा सो भी है और स्व का अत्यंत भी है उसको अव्यापक कहते हैं एक देश में एक देश अत्यंत भाव एक देश में सो तभी अव्यापक वृत्ति पदार्थ में अव्यापक हो सकता है तो इसलिए वेदांतिक लोग अन्य लोग न्यायिकों लो को खंडन करते हैं न्यायिक लोग कहते हैं दो परमाणु मिलने से जीवन को आगे हो करके सृष्टि होगा तो कहते हैं आप परमाणु को निरवय कहते हैं निरवय में संयोग कैसे होगा संयोग अव्यापक वृत्ति है तो उसका एक देश में रहेगा एक देश में नहीं रहेगा अर्थात तो आपको परमाणु में भी एक देश मानना पड़ेगा तो फिर परमाणु का एक देश आ गया सवयव हो गया सवयव होने से फिर वो और अनित्य हो जाएगा इसलिए आपका स्वयं का सिद्धांत आपका खंडन हो रहा है इसका समाधान वो कहते हैं कि मतलब ये परमाणु जो है उसमें संयोग होने पर भी परमाणु का संयोग ये अव्याप्रवृत्ति नहीं होगा क्योंकि उसमें अवयव नहीं है सवयव का संयोग अव्याप्रवृत्ति होगा निरवय का संयोग अव्याप्रवृत्ति नहीं होगा तो उनका सिद्धांत इस प्रकार वो मानते हैं तो दूसरे लोग इसको थोड़ी मानेंगे क्योंकि आप सब जैसा है आप ऐसा कह देंगे अपना इस चीज को सिद्ध करने के लिए कोई अतर्क मतलब अतर्कित बात कह देंगे नहीं होगा अच्छा और किरणावली देखिए चतुर्थ पंक्ति में दिया कर्मज सो द्विविध अन्यतर कर्मज उभय कर्मज और आद्य वृक्ष विहंगम संयोग अन्यतर कर्मज वृक्ष का कर्म नहीं होता है विहंग का कर्म हुआ और द्वितीय मेषयोह संयोग यहाँ उभय कर्मज दोनों में हुआ और अभिघात नोदन भेदात कर्मज संयोग अभी कर्म संयोग दो प्रकार की हो गया अन्यतरह उभय और कर्मज संयोग दो प्रकार की है फिर अभिघात नवोदन तो अभिघात क्या है शब्द हेतु अभिघात जो संयोग होने से शब्द होता है जैसे हस्त पुस्तक का संयोग हो गया शब्द हुआ इसको कहेंगे अभिघात और शब्द अहेतु नोदन हस्त आकाश संयोग कोई शब्द नहीं है नहीं होने से इसको कहेंगे नोदन आगे दे दिया अव्यापक मूल में दिया था ना अव्यापति संयोग मूल में अर्थात दीपिका में स्वतंत्रता भाव समान अधिकरण इसको समझा रहे हैं किरणावली में के दो भेद कर्मचारी संयोग का एक ही है पूरा कुल मिलाकर के संयोग तीन भाग हो जाएगा कर्म से दो प्रकार की संयोग से एक प्रकार की संयोग दो भाग नहीं संयोग जगह नहीं ना वो संयोग से नहीं होगा तो कर्म से होता आज जाता है ना वहां कर्म से इसलिए कहा ना कर्म जो संयोग द्विविध अभिज्ञात नोद जो संयोग दो प्रकार की नहीं होगा तो हस्त पुस्तक संयोग से काय पुस्तक का संयोग काय पुस्तक का संयोग में कोई कर्म है ही नहीं वहां शब्द होने का बात ही नहीं अब्ति रीति टीका थी, में आगे है वही किरणावली में यथा भूतले प्रसारितो दंडो मध्य मध्य संयुक्त मध्य मध्य असंयुक्त और संयुक्त से दृश्य थे बीच बीच में उसको भूतल के साथ उसका संबंध है बीच बीच में नहीं है इसको अव्यापत्ति कह दिया ऐसी विषय में सोम सोम अर्थात संयोग तत्यंत अभावना सह समय अधिकरण यश्य तत्व समानधिकरण कभी भूतल और दंड का बीच में संयोग भी है संयोग का अभाव है इसको अव्याप्रवृत्ति कहते हैं अच्छा आगे जो थोड़ा और क्लिष्ट पड़ेगा बाद में देखेंगे आगे संयोग नाशको गुणो विभाग सर्वद्रव्य वृत्ति संयोग नाशक क्या समाज कहेंगे संयोग से नाशक जो नाशक होगा हो वो पहले रहेगा इसलिए पहले विभाग होगा बाद में संयोग का नाश होगा हम कहते संयोग का नाश होने से विभाग हुआ ना विभाग होने से संयोग का नाश होगा स्वयं का नाश करेगा कौन कहते विभाग तो विभाग कैसे होगा कहते कर्म कर्म होने से विभाग विभाग होने से संयोग का नाश हो जाएगा फिर उत्तर देश में संयोग होगा एक जगह से हटा तो कर्म हुआ घटभूतल का विभाग हो गया विभाग हो गया तो संयोग लाश हुआ फिर हम घट को लेकर अन्यत्र रखे फिर उसको कहेंगे उत्तर देश संयोग पूर्व संयोग का नाश हुआ उत्तर संयोग बना सर्व द्रव्य वृत्ति विभाग भी, भी नव में रहेगा पदकृत्य में संयोग नाश जनक संयोग नाशक नाशक का काश जनक नूल पते हुआ काले अति प्रसक्ति वारण आया गुण पदम खाली संयोग नाशक कहेंगे का तो काल ईश्वर दिख ये सब भी साधारण कारण भी हो जाएंगे इसलिए कहा गुण कहेंगे संयोग नाशक गुण कहने से ईश्वर का इच्छा ये भी सभी के प्रति कारण है, है और संयोग का नाशक है ईश्वर इच्छा ईश्वर इच्छा ये सामान्य कारण है ना ईश्वर इस्वा इच्छा यत्न ये सामान्य कारण है अभी आप संयोग नाशक गुण कहने से भी ईश्वर इच्छा आदि आदि कहने से प्रयत्न ईश्वर का यत्न ईश्वर का ज्ञान यत्न इच्छा तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी तो इसलिए ईश्वर इच्छा इच्छाधि वारणाय असाधारणम तो ईश्वर इच्छा आदि पद से यत्न यत्न वो सब भी अतिव्याप्ति हो जाएगा इसलिए असाधारण ये कहना चाहिए वो तो साधारण कारण है अनु असाधारण पदो उपादाने गुण पद से वैयर्थ्यम तो नाशक असाधारण असाधारण संयोगनाशक विभाग इस प्रकार की कह देंगे फिर गुण क्यों चाहिए साधारण करने से उसी को कहेगा तो सिद्धांत कहता है कि न क्रियाम अति प्रशक्ति वारणा तस्या भी आवश्यकता असाधारण संयोगनाशक क्रिया भी है क्रिया होने से विभाग विभाग होने से संयोगनाश होगा परम्पर या क्रिया भी असाधारण है संयोगनाशक प्रति उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी तो वो लोग प्रथम कहते हैं कि पहले क्रिया होगा जैसे हस्त और यह उत्पीटिका का संबंध है पहले क्रिया होगा क्रिया होने से हस्त उत्पीठिका का विभाग होगा विभाग होने से हस्त उत्पीठिका संयोग का नाश होगा इसलिए क्रिया विभाग पूर्व संयोग नाश उत्तर संयोग उत्तर संयोग हो जाने से क्रिया का नाश हो जाएगा तो ऐसा उनका प्रक्रिया कहते हैं क्रियायाम अति प्रशक्ति बारण आय तस्यापि आवश्यक तस्यापि कहने से असाधारण पद ए गुण पद असाधारण कहने से गुण पद का आवश्यकता नहीं है सिद्धांत तो कहता है कि गुण का आवश्यक है नहीं तो क्रिया में जाएगा आगे परापर व्यवहार साधारण कारणे परत्वा परत्वे पृथिव्याच मनोवृत्ति तेज्वे दिखते कालकृते चेवृते दूरस्थे दि परीपस्थे दिवस्थे ज्येष्ठे काल कृतम पर तृतीय पंक्ति में अल्टा भोग न उसको सीधा कर देना है अपर तुम पहले आना है अभी तो पहले हो गया परा पर व्यवहार असाधारण कारण परत्व द्विवचन कर दिया दोनों का एक साथ मिला करके अलग अलग लक्षण करेंगे तो कैसा होगा पर तुम ये एक हो जाएगा और ऐसे अपर व्यवहार असाधारण कारण अपरत्व पृथ्वी आदि चतुष्टय और मनोवृत्ति पृथ्वी जिसमें परमाणु है जो परिचन्न परिमाण वाले हैं उसी में ही ये परत्व अपरत्व हो पाएगा उसमें वृत्ति वृत्ति परिचिन परिमाण जो विभु नहीं है वो परिच्छिन परिमाण उसी में ही ये परत्व अपरत्व हो पाएगा क्योंकि उसी में ही ये क्रिया हो पाएगा कुछ परिवर्तन होगा चतुष्ट मनो मनो चतुष्ट पृथ्वी आदि और मन मन भी परिमाण परिमाणु परमाणु रूप है वो भी आगे पीछे होगा वृत्ति नी है परत्व पर होने से वृत्ति हो, वृत्ति नी नपुंस को होने से नूंग कहा से आ जाएगा वो है किंतु परसूत्र है इकोची वृत्ति कार अंत है ना इसलिए भी ये चार में रहने वाले हैं ये ते दिक्रिते, कालक्रिते, ते ते द्विविधे अर्थात दिक्क के चलते भी पर अपर हो जाएगा काल के चलते भी पर अपर हो जाए पर अपर द्रव्य होंगे परतु अपरत्व गुण होगा दूरस्थे दिकृतम परत्व जो दूर में रहेगा उसको दिकृत परत्व कहे उसमें रहेगा अर्थात उसको कहेंगे दिकृत पर समीपस्थे दीकृत अपरत्वम जैसे कहेंगे गंगा जी पर्वत के अपेक्षा अपर है तो गंगा जी में रहेगा अपरत्वम पर्वत में रहेगा परत्वम और ज्येष्ठे काल कृतम परत्वम कनिष्ठे काल कृतम अपरत्वम ज्येष्ठ में कालकृतम काल के चलते परत्व रहेगा जो ज्येष्ठ में समय को लेकर होता है तो ये दूरत्वम का लक्षण देते हैं बहुत मूर्त द्रव्य संयोगित्व दूरत्वम लिखे है ना आप लोग अच्छा लिख लेना है बहुत मूर्त द्रव्य संयोगित्व दूरत्वम तो लाल पेंसिल मोटा हो जाएगा तो ये अलो, अलो पेंसिल नहीं है? अच्छा नहीं तो है पास बहुत एक पद है बहुत मृत द्रव्य संयोगी एक पद है दुरतुम। ये दूरत्व का अर्थ हुआ और इसी प्रकार बहुत रवि क्रिया संबंधित ज्येष्ठत्म बहुत रवि क्रिया रवि सूर्य रवि क्रिया रवि का क्रिया, क्रिया उदय अस्तम उसके साथ संबंधित्व ज्येष्ठ वहां नहीं लिख करके ऊपर में अथवा नीचे जहाँ अधिक जगह है ना वो सब जगह में लिखेंगे और वहां एक दो कुछ टिप्पणी लिख देंगे वहां हो जाएगा वहाँ क्या ना इतना ये हो जाएगा कि पढ़ना कठिन हो जाएगा तो बहुत मूर्त द्रव्य यहाँ से लेकर के गंगा जी तक जितने मूर्त रहेंगे मूर्तत्व मूर्तत्व का लक्षण है विभू का लक्षण है विभू का लक्षण है क्रियावत्व अथवा परिच्छि परिमाणवत्व तो बहुत तरह मूर्त द्रव्य संयोगित्व यहाँ से गंगा जी के अंदर में जितने मूर्त रहेंगे क्रिया वाले रहेंगे यहां से पर्वत के अंदर में अधिक रहेंगे इसलिए वो दूर हो जाएगा बहुत तरह मूर्त द्रव्य संयोगी जो होगा वो दूर होगा उसमें रहेगा बहुत तरह मूर्त द्रव्य संयोगित्व तो, दूरत्व और बहुत तरह रविक्रिया संबंधितों क्रिया सूर्यास्त संबंध तो सूर्यास्त सूर्योदय ये जिसमें अधिक सूर्यास्त सूर्योदय का संबंध रहेगा वो ज्येष्ठ होगा तो अभी पिता का एक पुत्र जन्म हुआ तो मान लीजिए हो गया देवदत्त अभी उसके पांच साल के बाद यज्ञ जन्म हुआ और देवदत्त दस साल के बाद मर गया और अभी यज्ञ उसका जन्म से भी पंद्रह साल हो गया यज्ञ दत्त देवदत्त से पांच साल छोटा था और देवदत्ता दस साल जिंदा रहने के बाद उसका मृत्यु हो गई अभी यज्ञ दत्ता पंद्रह साल हुआ तो रवि क्रिया का संबंध किसके साथ अधिक हुआ यज्ञ कहेंगे इसको ज्येष्ठ तो नहीं कहेंगे तो उत्पत्ति से लेकर के रवि क्रिया गिनाया जाएगा इसे नया विचार करके आपत्ति देते हैं कहते आप अगर इस प्रकार लक्षण करेंगे बहुत रवि क्रिया संबंधित ज्येष्ठत्व ये यज्ञ तत्व में तक ये अर्थात देवता तत्व में नहीं घटेगा इसलिए कहेंगे रवि क्रिया का अर्थ है कि उत्पत्ति काल से कब तक हुआ वय जो है उत्पत्ति काल से माना जाता है ये जो तो जैसे पर्वत में वैसे नदी, नदी का यहाँ से यहाँ से नदी और यहाँ से पर्वत हम पर्वतों को कहेंगे दूर उसमें दूर तो रहेगा क्यों कहेंगे कहें? यहाँ से नदी के बीच में जितने मूर्तद्रव्य द्रव्य है यहाँ से पर्वत का बीच में मूर्तद्रव्य अधिक है मूर्तद्रव्य अर्थात क्रियावान यहाँ से नदी और नदी ना ना न यहाँ से नदी और यहाँ से पर्वत यहाँ से हम दूर और किसको कहते हैं वो दोनों का बीच में लेकर के नहीं यहाँ से एक स्थान से दोनों का नापते हैं अच्छा पृथ्वी आधी चतुष्ट मनोवृत्ति ने ते दिकालते दिवित दिकृत कालकृत अरे दूर स्थित दिकृतम परतव हो गया समीपस्ते दिकृतम अपरत्व ज्येष्ठ और कनिष्ठ इस प्रकार के भी काल कृत परत्व अपरत्व बहुत तरह रविक्रिया अर्थात अधिक सूर्यास्त सूर्योदय के साथ हो गया तो कालकृत में परत्व आजकल विज्ञान पढ़ने के बाद कहेंगे अन्य ग्रह में ये सूर्यास्त नहीं होता है शास्त्रों में तो सूर्यास्त अर्थात प्रत्येक स्थान के लिए अपना अपना सूर्य है ये सूर्य सर्वत्र नहीं है प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग, अलग अपना सूर्य है उसके अनुसार ये होगा पदकृत्य में पर, पर व्यवहार असाधारण कारण परत्वम असाधारण कारण तो अपरव्यवहार साधारणम कारणम अपरत्व लक्षण पहले दो अलग अलग कर दिए खाली कहेंगे कि असाधारणम कारणम परत्वम कहेंगे दंड में भी जाएगा दंडादो अतिव्याप्ति वाराण पर व्यवहार को साधारण नहीं कहेंगे तो काल दो अति व्याप्ति कालाधि वारणाय असाधारण ये भी कहना पड़ेगा <coughs> और पर व्यवहारत्व धर्म खाली कहेंगे पर व्यवहार असाधारणम परत्वम तो लक्षण हो जाएगा परव्यवहारत्व तो ये परत्व का लक्षण हो जाएगा उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगा ये धर्म है अथवा शब्दत्व में भी जाएगा क्योंकि परव्यवहारत् शब्द है तो इसमें शब्दत्व भी रहेगा कारण बोल करके नहीं कहेंगे तो लक्षण इसमें जाएगा एवं एवं द्वितीय अपी बोधम द्वितीय अर्थात अपरत्व में भी ये जानना चाहिए ये जहां ये धर्म का वाद दिया परव व्यवहारत्व धर्मे ये मानव व्यवहारत्व धर्म में पृथक व्यवहारत्व धर्म में उसके लिए वो दो नंबर टिप्पणी तिरपन पृष्ठा में वो सभी के लिए वहां से पहले आरंभ किया वहां व्यवहारत्व शब्दत्व वारणा या कारण दिया तो वहीं से सर्वत्र चलेगा एवं द्वितीय अभी ठीक है एक नंबर टिप्पणी कहा दिया मनोवृत्ति मनो नहीं पृथ्वी आदि चतुष्ट मनोवृत्ति परमाणुना मनस तत्र तलकृत परत्वा पर न संभवत नित्य है नित्य होने से कालकृत परत्व परत्व नहीं होगा क्योंकि सभी तो नित्य है तो इसलिए किंतु दिकृत परत्वा परत्व बुद्धि है इसमें दिकृत परत्वा परत्व रहेगा जिसका जन्म होगा उसी में का कालकृत परत्वा परत्व होगा ये तो सब नित्य है इसलिए दिक्कृत परत्वा परत्व होगा तो कहेंगे ठीक है परमाणु में तो हो जाएगा ये मन में कैसे होगा कहते हैं शरीर अवच्छिन्न मनसी परमाणु इदम अस्मात पूर्वम जैसे कहेगा यज्ञ दत्त गंगा जी के पास खड़ा है और देवदत्त पर्वत के पास खड़ा है तो अभी कहेंगे कि यज्ञदत्त का मन के अपेक्षा देवदत्त का मन ये दूर में है इसमें दिकृत परत्व आ जाएगा कालकृत पर्वत्तव तो नहीं आएगा दोनों मन नित्य होने से कालकृत परत्व नहीं होगा इदम अस्मा पूर्वम इदम अस्मा पश्चिम इत्यादि प्रतीत इत्य बोध्यम तो ये जो नित्य पदार्थ होते हैं उनमें तो केवल अधिकृत परत्वा परत्व आए और जो अनित्य पदार्थ होते हैं अनित्य पदार्थ अर्थात जो परिचिन्न परिमाण वाले हैं जो विभू है उनमें तो विभू है नित्य है उनमें ना अधिकृत परत्वा परत्व ना कालकृत्व दोनों ही नहीं आ पायेगा केवल परिचिन में ही ये परत्वा परत्व उनमें में भी जो नित्य हो जाएंगे उसमें कालकृत नहीं आएगा केवल अधिकृत आएगा मन जब रहेगा तो शरीर अवच्छिन्न में ही रहता रहेगा ना जब मन शरीर से मुक्त हो जाएगा जो जीव मुक्त हो गया मन तो नित्य है वो मनो रहेगा अभी वो मनो को अब पर नहीं कह पाएंगे क्यूँकी वो मन कहाँ है वो पता नहीं चलेगा इसलिए कहते हैं शरीर अवच्छेद मनुष्य हम जो पर करते हैं वो शरीर को लेकर के यहाँ एक जन दत्व वहाँ है तो एक जन यज का मन वहाँ है, है तभी मन में परतवा परत्व हो पाएगा मुक्त मन हो जाने से उसमें परतवा पर व्यवहार नहीं कर पाएंगे मुक्त मनो अर्थात शरीर अवद्ध नहीं है नहीं है तो उसमें परतवा परतव पता नहीं चलेगा यह जन्मे उसका मनो की जो नित्य है ना तो शरीर जन्म हुआ वो लोग भी नित्य मानते हैं ना जन्म वो लोग भी कहते हैं शरीर का जन्म हुआ आत्मा का मन का जन्म वो लोग भी न्यायिक लोग भी नहीं मानते हैं ना शरीर का खाली जन्म हुआ शरीर के साथ संबंध हो गया आत्मा और मन का तो देशकृत देश मान कालकृत मन का नहीं हो पाएगा शरीर का कालकृत हो जाएगा मन का नहीं, नहीं। तो मन चला, तो चला गया एक लोग नहीं कहेंगे मन चला गया शरीर का अंदर ही मन रहेगा ना ये मन जाएगा नहीं तो वेदांति लोग जो कहते हैं कि मन चला गया इंद्रिय गया तो मन जाएगा इंद्रिया अगर नहीं गया तो मनो अंदर में रह करके चिंता करता है तो शब्द व्यवहार करते मन चला जाता है काल काल काल तो ना ना मन का कालकृत संबंध क्या मन तो कालकृत संबंध जन्म को लेकर के ही होगा तो मन का कालकृत ज्येष्ठत्व कहेंगे ज्येष्ठत्व कनिष्ठत्व कालकृत होगा वो सर्वदा जन्म को लेकर के होता है तो नहीं तो कहेंगे कि तत्कालीन मन और एतकालीन मनो इसको लेकर के लोग में ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार नहीं होता है तत्कालीन एक जन देता है उसमें ज्येष्ठ कनिष्ठ ज्येष्ठ कनिष्ठ सर्वदा जन्म को लेकर के होता है अन्यथा नहीं होता है इसलिए जो कालकृत परत्वा परत्व ये ज्येष्ठ कनिष्ठ को लेकर के अर्थात जन्म को लेकर के होगा अन्य अर्थ में नहीं होगा आज यहां पर ॐ ओ शंक शंकरचार्यु शुकृत वंदे भगवंत